अोगेयुझ मनमस्मह अयुजय अथम हिवा पिये पिहेतता नु योगिन समागच्छी अपिए कुतचन पियामदसनम दुख अन झुदर्सनम तस्पिय न कईराथ प्रियाप हिपको गन्था ते नी ये नी प्रिय प्रिय तो जायते शोको प्रिय तो जायते भय पियो विपमुत नोको कुतो भयम तणहाय जायते शोको तणहाय जाय ते भय तणहाय विपमुत सुको कुतो न थ शोको कुतू भय चंद्र जाते मनसा चुटोसिया काटिबतचि उथिचती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 या हमें ब्रह्म है और तन्हाई उनके मिलते ही बिछोड़ने की कोई बात करो रात है घिरता हुआ तम है और तन्हाई क्या करें किसको पुकारे और कहां जाएं हम आंख हरे यहां नम है और तन्हाई आदमी अकेला है और इस अकेलेपन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 संग खोजे नाता रिश्ता खोजे पत्नी में पति में बच्चों में मित्रों में परिवार में अपने को डुबा ले भूल जाए कि मैं अकेला हूं तो समाज की यात्रा शुरू हुई लेकिन ऐसे कोई कभी भूल नहीं पाता बार बार तनाई उभर उभर के निकलती रहती जगह जगह से छेद हो जाते.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 ये अकेला होना हमारा स्वभाव है और इस अकेले होने में कोई पीड़ा नहीं कोई दुख नहीं यह अकेला होना आनंद है यह अकेला होना हमारी स्वतंत्रता है मुक्ति है मोक्ष है। तो समाज और संन्यास दोनों पैदा होते हैं एक ही तथ्य से और वो तथ्य तन्हाई अकेलापन एकाकीपन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 तो संन्यास ले लिया था कि इस भांति मुक्त हो जाएगा बाप और मां सिर्फ बेटे के पास ही बने रहें ये सांत कभी छूटे ना इस मोह में संन्यास्त तो गए बुद्ध ने उनसे पूछा कि यह क्या कर रहे हो यह कैसा संन्यास संन्यास का अर्थ ही होता है अपने अकेलेपन में रस दूसरे में रस का त्याग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 ये कहीं बिगड़ने जाए इसलिए हम पीछे लगे और ये बिगड़ने के लिए आतुर है तो ये भागता है ना इसे संन्यास से कुछ लेना देना है ना हमें कुछ लेना देना है हम तीनों एक साथ ही रहें इसलिए हमने सन्यास ले लिया है हम अलग अलग नहीं रह सकते तब भगवान ने कहा प्री का आदर्शन और अप्री का दर्शन दुख कर रहे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 श्रेय तो का अर्थ होता है पहले स्वयं को जगाओ तुम जाग गए तो ही तुम प्रेय को खोज सकोगे तुम सोए सोए टटोलते रहे तो तुम गलत को ही पकड़ते रहोगे तुम ही गलत हो तो तुम ठीक को कैसे खोजोगे श्रेय की तलाश करना वाला श्रेय को तो पाही लेता है और अचानक एक दिन पाता है प्रेम मुफ्त में मिल गया श्रेय की छाया की तरह मिल गया तो बुद्ध कहते हैं श्रेय को छोड़कर प्री को ग्रहण करने वाला मनुष्य उस व्यक्ति के साथ इस प्रहा करे उस व्यक्ति के साथ स्पर्धा करे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 यहां इतने भिक्षुएं हैं बुद्ध ने कहा होगा जो श्रेय की यात्रा पर निकले इनकी शांति तो देखो मुझे तो देखो बुद्ध ने कहा होगा सु वत जरा मेरे सुख को देखो मेरी तरफ आंखें उठाओ ये मेरे आनंद का जो शिखर खड़ा हुआ है इस पे जरा आंखें गड़ाओ यहां मेरे पास इतने रहकर इतने भिक्षुओं से घिरे रहकर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 राह पर चलते ही यात्री मिल गए तीर्थयात्रा को गए थे राह पर बातचीत हो गई मिल गए संबंध बन गया फिर भी छुड़ जाएंगे साझ को पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठ गए मिलन हो गया रात भर सांथ रहेगा डेरा सुबह फिर उड़ जाएंगे जन्म ने मिला दिया है मृत्यु फिर विदा कर देगी तो विदा तो होना ही होगा आज नहीं कल फिर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 भिक्षु भी तो एक के दूसरे के साथ थे कुछ बुद्ध भी तो हजारों भिक्षुओं के साथ थे नहीं बुद्ध के कहने का इतना ही तात्पर्य है कि बीच में प्रेम के संबंध खड़े मत करना साथ रहो संबंध के सेतु मत जोड़ो तुम अलग दूसरा अलग तुम अपने एकांत में शिखर वो अपने एकांत में शिखर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 अपने को न डुबाए इतना ही कह रहे हैं कि अपने केंद्र तुम स्वयं बनो तीसरा सूत्र तस्मा पियम न कथिराय पिया पायो ही पापको गंथा तेसम न विजंती एसम न पिया पियम इसलिए किसी को अपना प्रिय न बनावे प्रिय से वियोग दुखद होता है और जिनके प्रिय और अप्री नहीं होते वे निर्गंथ होते निर्ग्रंथ की परिभाषा समझो जैन महावीर को निर्ग्रंथ कहते निर्ग्रंथ बड़ा अनूठा शब्द है ऐसे तो सीधा साफ सुथरा है निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जिसकी कोई ग्रंथी नहीं जिसकी कोई गांठ नहीं हम कहते हैं ना दो आदमियों का विवाह हो गया कहते हैं गांठ बंध गई ग्रंथी पड़ गई सात छ लगा के साथ गांठ डाल देते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 सीताराम को ही कह दे कि वो एकदम बिगड़ जाएं, डंडा उठा ले पत्थर मारने लगे वो कृष्ण भक्त थे और सीताराम के बिल्कुल विरोधी थे ये जब लोगों को पता चल गया तो उनका गांव में निकलना ही मुश्किल उनको मैं देखूं कि वो अपने घर से निकल के नदी तक स्नान करने गए हैं, फासला मुश्किल से दो मिनट का उसमें उनको कभी घंटा लग जाए नदी में नहा रहे हैं और बीच में कोई नहीं चिल्ला दिया कि सीताराम कि वो बाहर निकल आए उनको नहाना वहाना फिर खत्म हो गई बात मैंने एक दिन उनको कहा कि ऐसे तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे तो उन्होंने कहा क्या करूं मुश्किल में तो मैं हूं ही आपके पास कोई रास्ता है मैंने कहा ऐसा करोग तुम खुद सीताराम कहने लगो उन्होंने कहा इससे क्या होगा तुम मैंने कहा तुम सात दिन मेरा प्रयोग करके कर कर देखो जो कुछ दिखाई पड़े कहो सीताराम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 मित्रता अर्थहीन है अगर शत्रुता ना हो अगर कोई आदमी कहे कि सभी मेरे मित्र हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई मित्र नहीं है मित्रता का अर्थ ही तब होता है जब कोई शत्रु भी हो अगर तुम कहते हो सभी मेरे मित्र हैं तो कोई मित्र नहीं है अगर तुम कहते हो मैं सभी को प्रेम करता हूं तो इसका साफ मतलब हुआ तुम किसी को प्रेम नहीं करते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 ये गांठें और गांठों के ऊपर गांठें हमारे दुख की व्याकरण क्या पढ़े दर्द की व्याकरण जिंदगी है कटा अवतरण रूप का आयु का सांस का आज होता ना एकीकरण मोह किससे कहां तक चले बंध ना पाते नयन से चरण सत्य की बात कैसे कहे आवरण ही यहां आवरण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 और एक ऐसी निर्ग्रंथ दशा जहां तुम हो अपने में मस्त जहां तुम हो अपने में पर्याप्त जहां अगर सारी दुनिया इसी छंद विदा हो जाए तो भी तुम्हारी मस्ती में कणभर अंतरना पड़ेगा तुम्हारी मस्ती ऐसी के ऐसी रहेगी तो तुम्हारी मस्ती लोगों से मुक्त हो गई तो तुम्हारी मस्ती तुम्हारी अपनी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 तुम तो सागर हो बरसती हैं घटाएं तुम पर तृष्णा लबकूल है शायद तुम्हें मालूम न हो कस्तियां तटकी अब उद्दाम तरंगों के बीच शीर्ष मस्तूल है शायद तुम्हें मालूम न हो फूल की शक्ल से ये छदम सुदर्शन चेहरे बजे सूल है शायद तुम्हें मालूम न हो देह मंदिर है तपोवन है मेरा अंतस्त स्थल आरी हम मूल है शायद तुम्हें मालूम न हो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 तब निर्मल चित्त स्थिर ने यह सोचकर कि यह भी क्या कोई उपलब्धि है या विशेषता है चुप्पी ही साधे रखी उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य रोते हुए भगवान के पास जाकर उनकी गति पूछे भगवान ने कहा भिक्षुओं रो मत, वह मरकर शुद्धावास में उत्पन्न हुआ है भिक्षुओं देखते हो तुम्हारा उपाध्याय कामों से रहित चित्त वाला हो गया है जाओ खुशी मनाओ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 कि कौन सी घटना घटी है आपके जीवन में अंतरतम में इस समय क्या घट रहा है आप क्या पाकर जा रहे हैं आपकी क्या संपदा है आप क्या होंगे कहां पैदा होंगे पैदा होंगे कि नहीं पैदा होंगे लौटेंगे अब कि नहीं लौटेंगे हमें कुछ कह जाएं बात बड़ी मीठी है निर्मल चित्त स्थिविर ने यह सोचकर कि यह भी क्या कोई उपलब्धि है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 जिस दिन तुमने समझा कि मैं देह नहीं हूं उसी दिन मिट्टी की पकड़ छूटी और धीरे धीरे मिट्टी बह जाती तुम शुद्ध हो जाते हो तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती ऊपर उठने लगती जाओ खुशी मनाओ तुम्हारा उपाध्याय कामना से मुक्त हो गया अनागामी हो गया बुद्धने का तब शिष्यों ने कहा पर उन्होंने मरते समय चुप्पी क्यों साथी रखी हमें बताया क्यों नहीं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 जहां तक शब्दों की सीमा है शब्द तो सत्य को कभी नहीं कह पाते ज्यादा से ज्यादा सत्य के संबंध में कुछ तुतलाते हैं कह नहीं पाते हैं जैसे छोटे बच्चे तुतलाते कुछ कहना चाहते हैं लेकिन तुतलाते हैं मां को समझना पड़ता है कि क्या मतलब है उनका है, मतलब लगाना पड़ता है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 शब्द तो छोटे छोटे आंगन है। वह तो पूरा आकाश है छंद जातो अनक खातो जिसे उस अव्याख्य में छंद हो गया रस हो गया जिसका हृदय तरंगित होने लगा लय हो गया जो उस अनख्यात से जो उस अनिर्वचनी के साथ संगीत में बंध गया छंदोबद्ध हो गया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 ऊर्ध स्रोता हो जाता है आज इतना